बुल्डा वंदे हरी लाल की जय और और अलग से दर्शनों ना लेकिन ना सब सजाना देरेक्स दी वो द खते नहीं है द डायरेक्ट यूनियन का है यार गाइस तो ऐसे पूरा कम से और तो सब लोग यार को देते हो है देते हो हां है ये मैं बता दूं बेस्ट टाइम चला कल तक स्ट्रांग है इसको डिराइव कर ये बोलो चलो सुंदर सर कल वृक्ष किन का नाम कौन इनका वृक्ष है भगत उनका नाम डिजायरी प्रभु डिजायरी प्रभु ऑफिस कल वृक्ष मींस डिजायरी नहीं उनका नाम कर प्रभु <laughs> <नागे। laughs> <चाँगे थे। laughs> कौन कौन हमें कर प्रभु जी नवयोगेंद्र पारिशिश अह को <ना> यस हमसे मिलना पड़ेगा आप जानते जानते जानते हैं जाते, जाते हैं हैं मैं जानती सभी जय हो बड़े गुसाई जी की shi govind jay jay gopaluj jay jay govind jay jay gopaluj jay jay shri radha ram hari govind jay jay shri radha ram hari govind jay jay govind jay jay gopaluj जय जय जय राधारम हरि गोविंद जय जय हरि जय गोविंद जय जय गोपाली जय जय गोविंद जय जय गो जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय जय जय गुल हरी लाल जय ओ नमो भगवते पुराण पुषोत्तमा जय श्री पराश सूनु सत्यवती हृदय नंदो व्यासो यमलगल वाग्म मम कम जगत् विश्वसर्ग सर्ग लक्ष्मण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तोमरा तस्य हरे पद वंदे श्री चैतन्य अनर्पित चलीया मुन्न तोलसाश्रियम हरिपुरट सुंदर सदाकंदर स्वचीनंदन योन प्रवेश मम वाच मुं सुप्ताजीव त्यक्शक्तिवना अन्यायश्च हवणादी मो भगवते पुरासरस्वती स्वलक्षणा समीर नारायण ततो नाराएण नमस्कृत नरम जीव सरस्वतीकृद्य शासना वैष्ण्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णामशि हे रूप दुर्ग जनक दयावलोक हे भक्ति में भट्टिते रघुनाथ श्री प्रेम पतन श्री स्वीकार निरूपण कर रहे हैं कि इस प्रेम नगर में अनाचार ही आचार हो जाए अनेक अनेक जो आ, पर जो वृद्ध धर्मता है वो यहाँ पर धार्मिक रूप होकर के विराजमान हो गए और उसमें श्री भक्त श्री भक्त यशोदा जी विशेष रूप से श्री, श्री यशोदा जी वे बालकृष्ण को गर्म दूध पिला रही हैं और कन्हैया के सामने दूध का डबरा आया और कन्हिया कह रहे जल्दी मुझे प्रवाह जल्दी प्रवा भैया और भैया कह रही है बेटा जरूर ठंडा ठंडा हो जाए तब पे लाऊ और कटोरी में लेकर के फूक देकर के स्वयं पी करके देख रही है फिर अपना पी करके फिर अपना जूठन करनाचार अनाचार ही आचार यहाँ मैया के द्वारा स्नेह की अक्षरता में अपने जूठन को बालक को पिलाना यही यह सर्वथा स्वाभाविक है ये परम रसावा होकर बासल्य में बालक के सुख ध्यान करते हुए बात्सल रखी कृत ये विपर्य है माने ये जो अनाचार किया जा रहा है शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन क्या भाई न किसी को झूठन दो न किसी की झूठन खाओ एक सामान्य नियम है शास्त्र का तो परंतु यहां वासल अतिशय वासल्य में अपने उच्छिष्ट को श्री यशोदा कन्हैया को पिला कनिया को तो यशुदा अपना पुत्र समझते पुत्र तो तो तो ये तो मेरे शरीर का भाग है कि तो है ऐसा पर भी संकोच नहीं तो अपने पुत्र को अपना ही पिला ये वर्णन किया गया कि तो आश्रीता जात बेपथु चिंताम रुटिम जगा रुक्मणी जी द्वारकाधीश के ऊपर दासी को हटा करके अपने हाथ से चमट हो रही है, बासल जो है वो उत्पन्न हो रही है और प्यारे की सेवा करते हुए अपने हाथ से प्यारे के ऊपर चमट हो रही है लजाती जा रही है कभी अंचल ठीक कर रही है कभी हाथ के आभूषण खड़क कर रहे हैं उस समय श्री श्यामस्ना ने रुक्मणी जी को जब देखा श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा तो आपके हृदय में एक विचार आया कि ब्रिज में जितने दिन थे उतने दिन आनंद पूर्वक हंसी खुशी पर्यास होता रहता था यहां रुक्मणी जी के हृदय में सर्वथा भाव ये है दगाधर पंडित जैसा भाव जैसे महाप्रभु की लीला में स्वरूप दामोदर में तो वामता का भाव और श्री गदागर पंडित में परम अंधकूलता का भाव तो रुक्मणी जी का भाव गदागर पंडित में विशेष रूप से जैसे तुम रखोगे वैसे रहने के लिए तैयार हो अपनी तरफ से कभी कोई मांग नहीं अपनी तरफ से कभी कोई टेड़ापन परंतु जो भोजन रसिक है उसको सभी रस चाहिए उसे कभी कभी तीखा और कड़वा भी चाहिए इसलिए श्री श्याम सुंदर चाह रहे हैं कि रुक्मणी जी का परिहास में क्या स्थिति है ये मान भी कभी करती हैं कि नहीं करती हैं। ये मैं देखूँ तो रुक्मणी जी की स्थिति है कि मे विचार करती हैं कि हाँ मैं तो अपराध मुझे तो श्री इनकी कृपा के द्वारा मैं इनको प्राप्त हुई हूँ कृपा करके मुझे हरण करके अपनाया है अन्यथा मेरे शरीर को को तो श्रगाल का ले जाता इनकी देखो कि मेरी मात्र को ये आए और इतना कष्ट उठा कर मुझे अपनाया ऐसा मन में विचार करते हुए परम समर्पण का भाव विराजमान है जय असुन वृद्ध प्रशांत शिजन सौ जन्म में तो कभी आपकी कृपा मिली जाएगी ये मन में भावना विराजमान भिराग्दा, है पत्रिका में भी यही लिखा और अपने हरण करने के उपाय को भी श्री कृष्ण को बताया था तो रुक्मणी जी का जो भाव है वो है श्री रुक्मणी जी वाला जो भाव है वो है श्री महाप्रभु की गौरलीला में श्री ददाल पंडित और सत्यभामा का जो भाव है जिसमें माननीय स्वरूप भी विराजमान है राधारानी की स्वरूप उनका भाव माननीय स्वरूप वो बिराजमान है श्री स्वरूप दामोदर स्वरूप दामोदर अपने हाथ से जब बंगाल गए तो श्री शशि माने और सब गौर भक्तों ने महाप्रभु के लिए सुंदर सुगंधी तेल भेजा औषधि पाल वास और ये उसको तो अपने हाथ में लेकर आए कहीं धरती में नहीं रखा इतनी दूर हाथी हाथ में रखा तेल को लेकर के और श्री महाप्रभु को एक एक चीज समर्पित करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु ये चीज उन्होंने ये उन्होंने और ये बड़ा सुंदर सुगंधी तेल है औषधि वाला इसको तो आप इस लगा दू थोड़ा गर्मी शांत हो जाएगी चैन पड़ जाएगा माथा उतर जाएगा और महाप्रभु बोले सन्यासी होकर के तेल लगाओ ये सन्यासी को शोभा देता है आज कह रहे हो तेल लगाओ कल को कलोगे दूसरे दूसरे विषयों को भोगवाओ ऐसा मत करो सन्यासी सुगंधित तेल नहीं लगाता है ऐसा कहकर के महाप्रभु ने तेल नहीं रखा इन्होंने किनारे पर रख दिया संभाल करके फिर दूसरे दिन कहा महाप्रभु तालते रहे कल देखेंगे फिर देखेंगे फिर देखेंगे अभी अभी अभी नहीं अभी नहीं नहीं देखेंगे एक एक बार बार बार हो हो हो गया बार हो गया गया दो तीन जब दिन कहा बोले तुम क्यों मुझे को भुगवाना चाहते हो यह सुगंधी तेल सन्यासी के लिए नहीं होता है श्री स्वरूप दाम्बर उनमें एकदम उठा करके हड़िया और उसको भेर थो, भेर थो, पूरा तेल तेल की तेल की जो हाड़ी थी उसको पूरी को उठा करके फेंक दिया और पूरा तेल बिखर गया वहां वो सब देख रहे हैं से और भीतर-भीतर डर रहे और बुझ करके कहने के लिए श्री स्वरूप दामनगर को हड़िया फेंक करके तेल फोड़ करके और अपनी कुटिया में जाकर के सो गए बंद कर महाप्रभु सौरभ को मनाने के लिए कह रहे हैं सौरूप भाई आज तो सिर बड़ा दुख रहा है वो तो तू तेल लाया था ना सुगंधी है तो स्वरूप दामोदर आप खोले कह रहे हैं कौन सा तेल कैसा तेल जगदा निपड़े सौरूप दामोदर चकदा को पड़ेगा चकदा निपट पड़े। तो जगदानंद पंडित कौन सा कैसा थे? कोई नहीं जगदान पंडित जगदान पंडित अपनी में और श्री महाप्रभु समय बिल्कुल कह रहे हैं सब लोगों से कह रहे हैं कि जगदानंद ने भोजन किए कि नहीं किए भिक्षा की कि नहीं तो जगदानंद को बुलाया जयदान बोले हाँ कर लेंगे तो जेदान अपना तो जयदान पंडित का जो भाव है वो कहीं श्री सत्य जी जैसा भाव ये तो था। तो ये रुक्मी जी वाला भाव श्री द्वारकाधीश से द्वारकाधीश हसी करने के लिए श्री रुक्मणी जी से बोले बोले रुक्मणी तुम्हारी हमारी जोड़ी मिली रुक्मणी जी कह रही है क्यों हमारे क्या जगत में सबसे पहले रूप देखा जाता है तुम गोली फिर हम पद भी नहीं है। तुम हो राजा की बेटी और हम हैं हम तो राजा है नहीं। हम तो राजा के यहाँ के एक सभा है ये बात अलग है कि सब लोग हमारी बात मान लेते हैं वरना हमारे तो हमारा कोई पद तो है नहीं राजगति के ऊपर तो बैठे नहीं है राजगति के ऊपर तो, उपर तो, उपर तो शिवसेन महाराज बैठे हुए हैं उनकी बात चलेगी मोहर तो उनकी चलेगी हमारी थोड़ी चलेगी मोह, और रुकमणी कैसी सुंदर मथुरा की जगह बीच की, उसको छोड़ कर के कहा कच्छ में किनारे पर आकर के बसे हैं, और सब लोग हमसे व्यर करते हैं रुक्मणी प्रायः जो विरक्त जन है वो तो हमसे प्रेम करते हैं और जो संसारी गृहस्थ जन है वे हमसे प्रेम नहीं करते हैं वे तो तुम्हारी पूजा करते हैं तो रुकमण जल्दबाजी में जो हो गया सो हो गया और, तो और हमसे हम व्यर्थ करते हैं सो जो हो गया सो हो गया अब भी कोई बात नहीं है कोई सुंदर सुंदर घोरा घोरा राजकुमार मिल जाए उसके साथ में तुम ब्याह कर लो और हमको तो छोड़ो ऐसा कह करके श्री कृष्ण कुछ अपनी माला से उतारने लगे दुपट्टा तो सा सरकाने लगे आभूषणों को कुछ खोलने लगे अब हंसी होती रहे तो पता लगे मूर्खित होकर भुजाए प्रकट हुआ दो भुजा और प्रकट हुआ सो दो भुजा से रुक्मणी जी को तो संभाला गिरते हुए एक भुजा से उनका अंचल ठीक किया और एक भुजा से चु को उठाते हुए हंसते हुए बोले बोले प्रिय मैंने तुम्हारे साथ में केवल परिहास मात्र तो किया था रुक्मणी जी स्वस्थ हुई जान गई श्री प्रभु मुझे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं एकदम स्वस्थ हो गए और हंसती हुई बोली बोले बैठे खा लड़ाई लड़ने में क्या सवाल आए भगवान कह रहे हैं अयम है परमो लाभ ग्रहेश याम भाम तो धरती में रहने का यही परम लाभ है कि प्रयास करते हुए समय को व्यतीत कहा है रुक्मी जी आप स्वस्थ भई और स्वस्थ होकर के होकर के फिर रुक्मणी जी ने कहा तो आपने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं है वो बिल्कुल सत्य है क्योंकि तो आपने कहा सबसे पहले कि तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं मिली बिल्कुल सही है कहां पादा। मैं जो वो तो मूर्ख जनों के द्वारा मेरे चरणों को ग्रहण किया जाता है जबकि आप संत जन ज्ञानी जन वे भी आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण चरणार्दी के आश्रय के बिना माया की निवृत्ति नहीं हो सकती है ये सही बात तो अग्र दूसरी बात आपने ये कही कि की बीच की जगह छोड़ के समुद्र में आकर के बसे हैं इसका उत्तर देती हैं कि का माया से आपका संपर्क नहीं है आप माया से परे होकर के ही सर्वदा निराजमान है तीसरी बात आपने कही कि रूपमणि सब हमसे बैर करते हैं इसका जवाब दिया कि दुष्ट इंद्रियों के साथ में आपका बैर सदा बना हुआ है भावों पर भावता में भाव जो है वो भी अभावता को प्राप्त हो जाता है यदि कुसंग किया जाए और सत्संग किया जाए तो जिसके हृदय में भाव नहीं है वह भी भाव से युक्त हो जाता है जब धाम का सेवन किया जाए सत्संग किया जाए कोई संत कह रहे थे कि वृंदावन यमुना जी वे हैं कहीं सुशुमना रूपा अब श्री गंगना के संगति में श्रीमद वृंदावन में रहोगे तो हमारी भी सुशुमना जागृत हो जाएगी वस्तु शक्ति का प्रभाव कि कहीं भगवत सेवा में वो कहीं प्रमुख हो जाएगी तो वराह पुराण में बरापुराण रूपण किया गया इसलिए यमुना जो है वो शिष्ना की तरह से में है, होता कि जब साक्षात विराजमान है तो हमारे भी नारी है वो भी जागृत हो जाएगी श्री जी के प्रभाव से तो धाम का संपर्क प्राप्त करना या अभी कहीं भक्ति को प्राप्त करने में उपयोगी होकर के ही विराजमान होगा ये रज प्रेम को प्रदान करेगी अज्ञान को दूर करने वाली तो आपने ये जो कहा कि रुक्मणी सब लोग हमसे बैर करते हैं तो इंद्रियों के साथ में आपका वैर सदा बना हुआ है और सब बातें को विचार करके कही एक बार चल में कितनी विनम्रता है ये कोलाइटनेस कितनी अद्भुत है विम्ब्रता कितनी है मन एकदम बिल्कुल मुंह के ऊपर खंडन नहीं कर रही है बड़े के साथ में जी कह हैं कि एक बात थोड़ी सी जरूर थी आपने विचार करके नहीं कही इसलिए कह दी तुम्हारे साथ में हमने विवाह किया एक पाली नहीं पाली है आपने मेरे साथ में जो विवाह किया है वो मेरे प्रेम के कारण किया है आप यदि यह कह रहे हैं कि मैंने तो तुमसे इसलिए विवाह किया कि मुझे दुष्ट राजाओं को दंड देना था उनको अपमानित करना था अपनी महिमा स्थापित करनी थी इसलिए और तुमने पत्र लिखा था इसलिए मैंने तुम्हारे साथ में विवाह किया दोनों बातें आधी सच्ची अर्थ सच्ची दोनों बातों में कोई दम नहीं है ये कहना कि दुष्ट राजाओं को दंड देने के लिए ये बात नहीं है आपने मैं जानती हूं कि आपने मेरे प्रेम के कारण मेरे साथ में विवाह किया है मेरी प्रीति के बशीभूत होकर के न तो दुष्ट राजाओं को दंड करने देने का मुझे बहाना बनाया गया बहाना बनाने के लिए और थे मेरा विवाही एक बहाना नहीं था कभी भी आप किसी भी तरह से कर सकते थे और वो आपने करके देखा श्री कृष्ण जिसे में मथुरा में विराजमान है उसमें जब जरासंध ने चढ़ाई की है उस समय जिन राजाओं का वर्णन पुराण में वर्णन किया गया है एक तरह से लगता है कि महाभारत के कृष्ण विरोधी जितने भी राजा थे वे सब उस समय जरासंध के अधिकार में और एक बहुत बड़ी सेना लेकर के जरासंध आया श्री कृष्ण ने जलासंद को केवल सम्मान मात्र प्रदान करने के लिए कि ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर के आया है और वो कह के आया था अरे ब्राह्मणों इस बार यदि मैं जीता नहीं तो मैं किसी एक ब्राह्मण को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम लोगों का बिल्कुल सम्मान नहीं कर दूंगा जो उसने कहकर के आया था कहीं तो ब्राह्मणों से इसकी निशानी हट जाए ब्राह्मणों के बचन झूठे नहीं हो जाए तो ब्रह्माओं को बचाने के लिए आपने एक बात पराजय स्वीकार कर लिया पराजय स्वीकार करने के बाद में शुषपाल के विवाह के समय रुक्मणी के विवाह सु रुक्मी का विवाह जब हो रहा था विवाह का जो समय था उस समय रुक्मणी जी का हरण करके और जलाशंत भी वहां पर सेना का नायक था शत्रुओं की संयुक्त सीमा, था वो भी अकेली सेना नहीं बिल्कुल सब में ट्रीटी है पूरी पूरी नाटो तो सी तो सब सब वो बिल्कुल एकदम साफ़ साफ़ श्री कृष्ण के जितने थे थे हुए पर और उनकी संयुक्त सेना थी परंतु तो संयुक्त सेना को श्री कृष्ण ने तुरंत साल डेढ़ साल के अंदर ही दो तो साल के अंदर ही पराजित किया और जो मसला में श्री कृष्ण ने अपनी पराजय दिखाई थी उस पराजय का उन्होंने बदला दे लिया और ये दिखा दिया कि ये पराजय मैं मसला छोड़कर के जो आया रण छोड़ ये केवल एक लीला थी मेरी एक युद्ध की एक चतुराई मात्र थी युद्ध की एक स्ट्रेटी थी मेरी शक्ति अपूर्ण है ये कृष्ण ने राजनीतिक दृष्टि से भी वहां पर दिखा दी तो ज्यादा देर नहीं लगेगी मथुरा छोड़ करके श्री कृष्ण जब द्वारका में गए हैं तो द्वारका में जाने के साथ ही साथ कुछ ही साल साल डेढ़ के बाद में ही श्री जी हर, का हरण वो विवाह का आ गया और उस समय केवल जरासंध की सेना कोई नहीं वहां पर तो केवल जरासंध की सेना थी परंतु यहाँ पर पूरी संयुक्त सेना जो है उस पूरी की जरासंध के साथ में संयोग में वहां पर साथ में थी उन सबको श्री कृष्ण ने साक्षात रूप से हराया तो कृष्ण की अपूर्व शक्ति प्रभु विराजमान जिसको के इतिहास के क्रम में भी उन्होंने दिखा दिया तो रुक्मणी कह रही है कि शत्रुओं को पराजित करने के लिए जो ऊपर से दिख रहा है परंतु तो आप तत्वतः मेरे प्रेरित के कारण ही मुझे अपना अपनाते हैं शत्रुओं को पराजित करने के लिए आपने मेरे साथ में व्यवहार नहीं किया और दूसरी दूस्य। बात और कि तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए गला कृपा भी नहीं है न शत्रुओं को पराजित करने के लिए आपने मेरा हरण किया न मेरे ऊपर कृपा करने के लिए हरण किया तत्वता मेरे प्रेम को सुन के मेरे प्रेम को देख करके प्रेम के वशीभूत होकर के आपने मेरा हरण किया है अब वो सब कह रहे हैं श्री जी के रुक्म है यहाँ पर जो अनाचार है वो अनाचार ही आचार कैसे हो जाता है इसको बता रहे हैं कि परम प्रिय दंपति उनमें प्रीति होनी चाहिए परंतु तो श्री कृष्ण जबरदस्ती अनाचार कर रहे हैं और दंपति उनके प्रेम को तोड़ने की बात बहिरा दिखाने की बात कर रहे हैं परंतु ये प्रीति को बढ़ाने के लिए है ये जो झूठ बोल रहे हैं कृष्ण ये प्रीति को बढ़ाने के लिए है और रुकमणी जी की प्रभाव को प्रकट करने, करने के लिए ये अपूर्व बात हुई है रुक्मणी जी उस समय भगवान के वचनों का जब उत्तर देती हैं इससे रुक्मणी जी की प्रतिभा सामने प्रकट होती है और श्री कृष्ण में कितना उनका प्रणय है विश्वास है ये विश्वास अपूर्ण रूप से प्रकट हुआ उस विश्वास को प्रकट करने कराने के लिए श्री श्यामचंद्र का ये परस है रुक्मणी की महिमा को बढ़ाना या श्री प्रेम का एक स्वभाव तो अनाचार जो है अनाचार नहीं पथ पत्नी में द्वेष कराना यह तो अनाचार है शास्त्र में ये वर्णन किया गया भाई पथ पत्नी में कभी भी द्वेश कराना चाहिए मित्रों के जहां तक रास्ते में भी जा रहे हैं तो पथ पत्नी के बीच में होकर के नहीं निकलते हैं धर्मशास्त्र उनके बीच से होकर के निकलेंगे गुरु शिष्य के बीच में होकर के नहीं निकलेंगे पथ पत्नी के बीच से होकर के नहीं निकलेंगे में कहीं आपस में द्वेश कराना यह भी उचित नहीं है परंतु कर रहे हैं वो अनाचार को को बढ़ाने बढ़ाने के के लिए, लिए। जी जी की की महिमा क्योंकि इससे जो कुशलता है वो सामने प्रकट हो रही है हास्य का एक सामान्य मनोविज्ञान है हंसी आती है का जिज्ञासा बढ़ाओ किसी का ध्यान एक जगह केंद्रित करो और बीच में ही काट दो तो हसी आ जाएगी ये मनोवज्ञान हास कोई चीज बढ़ाओ जिज्ञासा बढ़ाओ और बीच में ही काट दो तो हंसी आ जाती है ये हंसी का मनोज्ञान है पंत ये हंसी लाने का एक छोटा तरीका है जो व्यंग्य है वो व्यंग्य एक अद्भुत चीज है उसके ऊपर से तो हंसी आती है उसमें पंथ भीतर रोना आता है उसके भीतर वेदना और बड़ा भारी विचार छपा होता है तो सटायर एक अत्यंत कठिन का विधा है पद्धति पद्धति है। है वो इतनी कठिन कि ऊपर से वो हासी को प्रकट करती है पंत भीतर से वह परम करुणा में डूबी हुई है और अत्यंत अत्यंत और रुक्मणी जी ने जीवों की जो करुण दशा है उस करुण दशा का अपने वचनों के द्वारा वर्णन कर दिया और प्रभु की अपूर्वता तर्थ, प्रकट कर दिया तो ये रुक्मणी जी की बहुत बड़ी विशेषता और जहां श्रेष्ठ व्यंग्य होता है सटायर होता है तो सटायर की एक विशेषता होती है कि उसमें ऊपर से तो हंसी होती है बस भीतर से बड़ा भारी गहन होता है समाज का और हृदय की वेदना पैथोस उसको कहीं बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया जाता है तो वो वेदना को प्रकट करता है उसके भीतर जो दार्शनिक सिद्धांत है वो दार्शनिक सिद्धांत बड़ी वेदना से होता है और रुक्मणी जी ने उसी वेदना को प्रकट कर दिया कि महाराज शिष्यपाल के साथ में प्रीति करना या तो किसी श्रृगाल के साथ में प्रीति करना है किसी गीदड़ के साथ में प्रीति करना है जो केवल मांस बक्षी है जो केवल धोखेबाज है उसके साथ में प्रीति करना वास्तव में रसस्वरूप कौन है रसस्वरूप श्री कृष्ण है उन कृष्ण को छोड़कर के संसार के किसी राजा के साथ में प्रीति करना संसार के विषयों को चाहाना यह एकदम मूर्खता है और उसके लिए श्री रुक्मणि जी ने कहा कि रक्त क्रमेवित पित्त बातम कांत त्वकोमेशन याते यादार्थ मकरंद मजि स्त्री वो स्त्री बड़ी मूर्ख है जो जीवित शव का भजन कर रही है यशिषाल तो जीता हुआ शव है चलता फिरता शव है विधाता ने हड्डी का एक बना दिया, उसमें दिया, उसमें मांस उसके मरती खाल नहीं मरी होती तो इस शरीर की रक्षा करने के लिए हरे के हाथ में डंडा ही दिखता एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो कि डंडा लेकर के नहीं चलता, मक्खी मच्छर को हटाने के लिए कपना करो क्या दशा होती सबके हाथ में क्योंकि मच्छी मक्खी मच्छर ये सब जनासा शरीर में कहीं लग जाता है तो मक्खी कितना परेशान करती है तो करके करके वहीं आकर के बैठती है और काटती है और यदि शरीर के ऊपर खाल नहीं होती और दुर्गंधी दुर्गंध होती नाक में दुर्गंध आंख में दुर्गंध मुंह में दुर्गंध तान में दुर्गंध बगल में दुर्गंध मैं मत्स्य जो शरीर है वो मल मूत्र का आगार यदि शरीर के ऊपर खाल नहीं होती तो मक्खी मच्छर कितने परेशान करते सब लोग हाथ में मिनट के लिए भी धंडा नहीं छोड़ पाते अंगूठा लेकर के सवार मक्खियों को उड़ाते उड़ाते ही सारा समय हो जाता कैसी दशा होती तो जीवित शवम जीवित शव इस शरीर को भजन कांत मते जो कांत समझ करके भजन करती है तो बड़ी मूर्ख है इसलिए मैंने रसस्वरूप आपका आराधन किया है शिष्यपाल का आराधन नहीं किया है रस वो होगा जो वस्तु नृत्य हो जिसमें दुख का संपर्क न हो और जहां सुख भी सनातन स्थायी होकर के बिलाईमान और वो सुख होगा तब बोल जब गलित वेद्यांतर स्थिति हो जाएगी स्वर तटस्थ इस तीन भावों से आवरण से जब मुक्तता हो जाएगी तो तब जाकर के भग्नावरणता एक शब्द का प्रयोग किया गया वैष्णवाचार्यों ने भगनावरण जब तक ये मेरा है ये तेरा है ये तटस्थ का है ये विचार होगा तब तक हम स्वार्थ के आवरण में बधे हुए हैं करते हुए हम आवरण को प्राप्त कर लेते हैं इन भावों को दूर कर हैं कभी हम शकुंतला के साथ में मिल के एक हो जाते हैं शकुंतला जी दुष्यंत को आत्मनिवेदन कर रही है कभी दुष्यंत के साथ में मिलकर के एक हो जाते हैं और उस समय पात्र ये मेरा है ये तेरा है ये पराया है ये भाव नहीं रहता है बल्कि केवल मानव मन मात्र रहता है और उसीलिए श्री किसी नाटक को देखते समय पिता और पुत्री एक साथ पास पास बैठकर के आप छाड़ फाड़ करके स्टेज के ऊपर उस पूरे दृश्य को देखते हैं परंतु किसी में संकोच की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि वे स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त है भटनावरण भगनावरणता श्री कृष्ण भजन में जैसी प्राप्त होती है वैसी भगनावरणता कहीं दूसरी के प्राप्त नहीं होती है निज सुख से पूरी तरह मुक्त होकर के ठाकुर को सुख देना है या भाव भक्ति में जैसा आता है भक्ति के द्वारा जैसा विकसित होता है निज स्वार्थ से मुक्त होना और सुखी भाव धारण करना ये भक्ति के द्वारा जैसा स्थापित होता है ऐसा और किसी दूसरी वस्तु के द्वारा स्थापित नहीं होता इसलिए भक्ति ही रस है यह एक निष्कर्ष की बात भक्ति रस क्यों है एक शब्द में उसका उत्तर होगा कि भक्ति में जैसी भदनावरणता जैसी स्वार्थ से रहितता, सेल्फिशनेस से मुक्ति होना वो पूरी तरह से कहीं पूछे नहीं है भक्ति का आधार ही है सेल्फिशनेस से मुक्ति ममता से मुक्ति हो करके, शरीर संबंधी जो ममता है, उससे मुक्ति हो करके, आत्मा संबंधी जो ममता है, उसको विकसित करना, ये भक्ति का आधार। तो भगवान ही रसरू कहें रस उसे कहेंगे जो वस्तु तो इटरनल हो नृत्य हो जो वस्तु तो पूर्ण हो पूर्ण सुख हो और जिसमें तुम्हारा दुख का सम्मिश्र नहीं है उस स्थिति का नाम है पूर्णरस और वो पूर्णरस कौन है रसोवैसा आनंदी, श्री तैतरी उपनिषद में ये कहा गया कि भगवान ही रस रूप है रसोवैसा, वही श्री कृष्ण ही रस रूप है क्योंकि तो वे नृत्य है उनमें दुख का स्पर्श नहीं है और दुख समाप्त होकर के सुख समाप्त होकर के फिर से दुख आ जाएगा ऐसी संभावना भी नहीं तो जो नित्य होकर के विराजमान है नित्य होकर के सनासना निरंतरता जिसमें विराजमान है निरंतर होते निरंतरता होते हुए जिसमें दुख का स्पर्श नहीं नित्य भी है निरंतर भी है और दुख तो रहित भी है ये तीन चीज यदि है तो उसको हम कहेंगे रस यदि ये तीन चीज नहीं है तो वो रस केवल आभास मात्र है वो वास्तविक रस नहीं है आपको वास्तविक रस समझ करके मैंने आपकी आराधना की अन्यथा जीवित शवम भजत कांत मते धुमूरा ये शरीर तो जीवित शव है और यदि इसको विधाता ने खाल से मढ़ा नहीं होता तो हर एक व्यक्ति मक्खी मच्छर जो गीदड़ है उनसे बचाने के लिए बंदूक लेकर के ही सदा खड़ा धंडा देकर के इसलिए बचा आपका आराधन करने के लिए मैंने आपकी ही आराधना की है मैंने कोई गलती नहीं की है और आप प्रेम के बशी भी के मुझे अपना रहे हैं ये पूरे उस रुकमणी पर निष्कर्ष है जिसमें यह बताया गया कि कृष्ण ही रस रूप है जगत का रस रस का आभास मात्र है वह रस नहीं है क्योंकि तो उसमें नित्यता नहीं है उसमें दुख आने की संभावना है और वो कहीं ना कहीं दुख से युक्त भी तो मृत्यु होना मृत्युता का निरंतर अनुभव होना और दुख का अभाव होना ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं तीन वस्तुएं ऐसी हैं जो कि रस को नृत्य बनाती हैं और वो तीन वस्तुएं कहीं प्राप्त हैं तो वो श्री कृष्ण ही में है रसरूप में ब्रह्मरूप ब्रह्म में भी रस को है परंतु तो आस्वादन नहीं है पूरी पूरी तरह से कृष्ण में पूरी तरह से आस्वादन है इसलिए श्री कृष्ण ही रसरूप है इसलिए मैंने तुम्हारा आराधन किया है तो जिसम स्तंभ मिलता है तदात्मन प्रियो जो रुक्मणी के परम प्रिय हैं दिव्य श्रुतपूर्व अप्रियम उन श्री कृष्ण के वचनों को जो कि अप्रिय थे उनको देवी ने सुना रुकमणी जी ने सुना रुक्मणी जी ने कृष्ण के उन वचनों को सुना जो कि अश्रुतपूर्व थे पहले कभी कृष्ण ने कही नहीं थे और श्री कृष्ण पथती हैं और श्री रुक्मी जी के परम प्यारे आश्रुत भीता उनका श्रवण करके रुक्मणी एकदम भयभीत हो गई जात बेपथु उनमें कंप उत्पन्न हो गया और चिंता तुरंतान वे तुरंत चिंता को प्राप्त हुई और जगाम हो रोती हुई वे मूर्छित होकर के गिरने लगी उस समय ये आचार का अतिक्रम मैंने ऐसा परहास करना जिसमें प्रिया मूर्छित हो जाए ये पति के लिए कभी भी शोभा नहीं देता है परंतु यहां पर रुक्मणी जी की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रेम के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण ने यह किया, तो अनाचार ही आचार हो गया इसी तरह से श्री रूप स्वामी प्रार्थना कर रहे हैं क्या बात है उत्तल का बल्लवी का शायद श्लोक है उत्तल का बल्लवी कई शायद श्लोक है कि कदा बिंबोश्लमुख मया तब मुखे तब मुखाबुपाण ब्रजाधीश से। हे श्री श्री, हे के राधे मयात मुखा बुझे मैं जिस तांबूल को आपके मुख में समर्पित करूंगी माने श्री रूप जी ने श्री प्रियाजू के रानी के मुख में कोई तांबूल समर्पित किया और उसी समय लालजी जी ललचा रही है तांबुल को प्राप्त करने के लिए और उस समय आधा तांबूल तो दबा रखा है श्री प्रिया जी ने अपने अधर में और ये कहीं चंचलता करते हुए श्री प्रिया जी के मुख के पास में मुख ला करके उस आधे तांबूल को बीच में से ही कुतर करके खा ले प्रिया जी का अर्धचर् जो ताम्बुल है वो अर्धचर् तांबुल को ये खारेज तो आधा रह जाता है प्रिया जी के सुमुख में और आधा रह जाता है आधा ले लेते हैं ये श्री श्याम सुंदर छीन करके आक्ष मान छीन करके हाथ दिया जाए बड़ी सुंदर ये छवि है, गंडम गंडे सुंदर तांबुल चर्त ता। रासली में ये जो उसमें लगभग दस की पद्धति बताई के श्री प्रिया उनके पास में आकर के प्रिया तांबूल खा रही है और श्री श्यामचंदर को तांबूल लेना है इसलिए के के पास में आकर कहते हैं हे प्रिया ये आपके कपोल के ऊपर ये दाग सा कैसा है इसको देखो ऐसे पास में आकर के दाग कही आ गया है कोई छीट आ गया है उसको पहुंचने के बहाने श्री श्याम सुंदर प्रिया के कपोल के पास में अपने कपोल को चिपका करके और श्री प्रिया के मुख जो है रखे हुए चंद्र तांबुल को लेते संक कपोल से कपोल को मिला करके अर्थात तांबुल चंद्रतम तांबुल दिया एक पद्धति हो गई फिर दूसरी पद्धति कभी प्रिया भी ऐसा कर सकती हैं श्याम सुंदर के को प्राप्त करने के लिए तामुल को प्राप्त करने के लिए प्यारे ये ये क्या है ये कजल या ये चंदन ये कहीं कपोन के ऊपर ये आ इसको पहुंच लू और उस बहाने से आकर के प्रिया लाल जी के कपोल का स्पर्श करते हुए कहीं फूक मार करके या अपने अधरामृत उनके द्वारा वो दाग जो है कपोल के ऊपर उसको पहुंचने के लिए अपने अंचल से पहुंचने के लिए श्री प्यारे के कपोल अधर उनका चुम्बन करते हुए श्री अर्धचंद्र तांबुल को ले तभी सुंदर ने जो तामुन ये दूसरी स्थिति हुई तीसरी स्थिति श्याम सुंदर ने जो ताम्बुल लिया है श्री प्रिया जी को श्री प्रिया उनके पास में सखी मुझे एक बात कहनी है ऐसा कहकर के विशाखा जी पास में आई और विशाखा जी आकर के पास में आकर के सखी से गरी है सखी अपने <laughs> ता, इसमें थोड़ा सा मुझे दे दो और तेरे में में कुछ कहती कहने के बहाने हाथ करके अपने मुख से श्री विशाखा के मुख में तांबुल समर्पित कर देती है और श्री विशाखा उस तांूल को स्वीकार कर लेती है एक स्थिति एक चौथी स्थिति होती है वो चौथी स्थिति होती है ललता जी देख रही हैं और ललता कह रही है विशाखा मैं सब देख रही हूं प्रिया जी ने जो बहुमूल्य संपत्ति प्रदान की है अपना अर्धच तामुल दिया है उसमें से मुझको भी तो दे, दे। और श्री विशाखा उस समय अर्धचंद जो ताम्बुल मिला है उसको तो श्री ललता को प्रदान करते हुए विराजमान हो रही है अब ललता ने यदि अपने हाथ में लिया है तांबुल का कोई तो सब हम भी हम भी हम भी लो सब हुआ है वहां भीड़ लग गई और उस समय सब तांबुल मांग रही हैं एक एक गिलोरी उसमें से निकाल करके एक एक अंश अंश सब प्रदान कर रही हैं अब कभी सखी सखी के कपोल से कपोल मिलाकर के कोई बहाने करने के बहाने काम में कोई सुंदर जो कोई कोपनी बात कहनी है इसको कहते हुए वो कान में कान के करके और कह रही है कि देख उस सखी के पास में ताम्बूल है उसे उस ले और फिर जाकर के जिस सखी के पास में प्रसादी ताम्बूल है उस प्रसादी तामुल को सब लेती हुई विराजमान हो रही है इस प्रकार अनेक अनेक स्थिति हो सकती है कि गन्नम गंडे सिन्द्रत्या अदाताम्बुल चर्तन जो चर्मित ताम्बुल है उस चक्र तामूल को ले रही हैं यहाँ पर उसी का श्री अपनी उत्तल का, अपनी जो हृदय में जो अभिलाषा की बलरी लता से उत्तलित हो गई है खिल्लरी है ऐसी खिली हुई एक अभिलाषा उसको प्रकट करते हुए शिव रूपोस्व जी कह रहे हैं कि कदा विमो ताम्बूलम मया तब मुखेम मैंने जो तांबूल आपको खिलाया है श्री आपको खिला करके उस तांबूल तांबूल को ये लिया तो मुझसे मांग रहे कि तेरे पास में जो है वो अरे विशाखा राशि मुझे भी दे प्रिया जी के मत को ऐसे मांग रहे या आधा तांबूल है प्रिया जी के मुख में आधा है लालजी के मुख में दोनों दोनों के पास में आकर के श्री एक दूसरे से समय आधे आधे तांबुल को एक साथ एक कौर को दोनों पुतर पुतर करके एक साथ एक ही कौर को दोनों दोनों दो ले रहे तो ही अल्प अब ब्रजाधीश ले हुए हैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं है ब्रजाधीशी ब्रजराज उनके राजकुमार वे भी उस ता को लेने के लिए प्रार्थना करे और वो भी ले नहीं रहे हैं प्रिया जी तैनाली चाह रहे हैं तभी के जबरदस्ती छीन झपट करके भूक्षर उसका भूख भक्षण करते हुए भले हारी जय जय जय जय जय हरी क्या सुंदर ये ये ये ये, ये दिशावली है दिशावली अद्भुत दृश्यवली दि� श्री, नहीं, श्री जीवुस्वाद। जीवुस्वाद। एक महावरे का प्रयोग है ये अरे दस्तर से इसी बात को कहा जा सकता है तो दस में अनेक अने। दस में दस ही नहीं है दस में अनेक है अने। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार से तांबुल कभी सखी के माध्यम से सारी सखी प्राप्त कर रही है कभी प्रिया जी के माध्यम से श्याम सुंदर के आधार श्याम सुंदर के माध्यम से प्रिया जी के कभी विशाखा के माध्यम से जुगल के आधार मृत का कभी श्री किशोरी जी ने कृपा करके जो तांबुल दिया है हाथ में दिया है अर्धचंद प्रसादी करके उस ता को सारी सखी लेती हुई विराजमान है इस प्रकार गंडे तांबुलनाश धर्मशास्त्र कर एक दूसरे के तो ये ये यहाँ पर ले कह रहे हैं कि जहाँ अनाचार्य है आचार्य ये रस की रीति में अत्यंत तो रस की रीति में अनाचार ही आचार होकर के विराजमान हो रहा है ये लालसा में मधुर रति के कारण आचार का त्याग लालसा की अधिकता में मधुर रति के कारण आचार का त्याग क्योंकि वात्न मुनि ने यह अनुरूपण किया कि जहां मंद प्रीति है मंद रति है वहां पर तो आचार रहता है परंतु उद्दाम रथ आने पर सारे आचार समाप्त हो जाते ये रस के तो यहां पर उद्दाम जो प्रीति है उस उद्दाम प्रीति में जो आचार है वे आचार सर्वथा समाप्त होकर विराजमान हो जाएंगे अथा सभी प्रियाण प्रिय पुनः संत क्रियया से व्य बड़े धर्म आचार उनका शुद्धि अशुद्धि का विचार करते हुए श्री की आराधना करते हैं सभी या प्रिय क्रिया मान आचरण माने सेवा पद्धति में प्रियायोग प्रिया पूजा प्रकार पूजा प्रकार में सभी माने संतगण संतगण क्रिया माने पूजा प्रकार में सभी से श्री कृष्ण का कितना आचार पूर्वक सेवन करते हैं स्थान शुद्धि करेंगे भूत शुद्धि करेंगे देह शुद्धि करेंगे फिर जाकर के मंत्र से शुद्धि होकर के सारे स्थान की शुद्धि करने के बाद में तब कितना विचार पूर्वक वे सेवा करते हैं वस्तु का प्रयोग करते हैं परंतु वे ही श्री कृष्ण स्वयं ऐसा आचार कर रहे हैं कि प्रिया के अधरों में विराजमान जो तांबूल है उसका सेवन करते हुए वे, वे, वे विराजमान हो रहे हैं तो सन् भी यह सब प्रिया से दिया। संतों के द्वारा शुद्धि अशुद्धि का विचार करते हुए अंगन्यास करन्यास न्यास करके अपनी शुद्धि की सारी वस्तुओं की शुद्धि की भूत भूत शुद्धि शुद्धि की भूँच्छुद्धी करने के बाद में फिर पूजा का प्रकार प्रयुक्त करते हैं उसमें भी बार बार हस्त प्रचालन प्रक्षा जो है उनको करते हुए विराजमान होते हैं वे ही कृष्ण प्रियया तो प्रिया के साथ में प्रेमा सगर सगर्भतम दत्तम प्रेम के कारण श्री प्रिया गर्भ सहित तो श्याम सुंदर को अपना अर्धचर्वित तांबूल प्रदान करती है वो भी आदर के द्वारा भेंट का नहीं है गर्भ ले लो ऐसे प्रेम में जहां पर जहां अत्यंत आदर खाते हुए नहीं पर प्रदान कर रही है और उनको माने खाते हैं उस निरादर पूर्वक या गर्भ पूर्वक दिए हुए तांबुल को भी श्री कृष्ण बड़े आदर के साथ में खाते हैं तो कहना क्या यहां पर कोई कह रहे हैं अनाचार स्पष्ट रूप से ही विराजमान है ये इत्यंत पद्यस्य हो तमानम पर रसिक जो उत्तम है उनको श्री कृष्ण उस समय प्रिया के द्वारा दिए गए प्रिया के तांबूल को उस समय ग्रहण करते हैं और तांबूल भी दिया नहीं गया है जहाँ पर भक्ति का जो प्रयोग है वो ये दिखा रहा है कि क्रिया गर्भ सहित उस तांबुल का आस्वादन समाप्त करने के लिए श्याम सुंदर को सौंप रही हैं परंतु तो अधिकार समर्पित समर्पित नहीं किया गया परंतु तो श्याम सुंदर अधिकार ले रहे हैं इसमें एक रहस्य ये है कि यदि किसी को कोई वस्तु दी जाएगी तो जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसकी हो जाती है संप्रदान संज्ञा और संप्रदाय में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है तो यहां पर ब्राह्मण आएगा आए चतुर्थी आएगी परंतु धोबी को धुलने के लिए कपड़ा देता है तो वहां पर चतुर्थी नहीं आएगी रजक से वस्त्राणी धरातु धोबी को धुलने के लिए कपड़ा दिया है वस्त्र के ऊपर अधिकार नहीं छोड़ा है देने की क्रिया दोनों तो में ब्राह्मण को वस्त्र दिया दान में दे रहा है तो चतुर्थी आएगी ब्राह्मणाएं ददाती पर धोबी को देता है तो रजक से आएगा चतुर्थी नहीं आएगी आएगी यहाँ पे भी का प्रयोग किया गया है और वो षी विभक्ति का प्रयोग ये दिखा रहा है कि श्री प्रिया समर्पित नहीं कर रही है कोई दान नहीं दे रही है परंतु श्री श्याम समर्पित न किए हुए वस्तु को भी ले लेता है कई बार अपने कुर्ते को जब धोबी को पहनते हुए देखा बोले ए, मेरा कुर्ता कैसे है बोले राज है कि धोबी को है। <laughs> तो पहनता मैं तो ऐसे ही पहनता हूँ भाई मेरे कपड़े को पहनना है तो बजार में देखो <laughs> ये ये तो हम <laughs> <सकता है> <laughs> तो पहनते ही पहने ऐसे वो धोम का अनाचार दिया गया उसे ढूंढने दुन, के लिए और वो उसी जैकेट को पहन करके शादी में जाए किसी बनाती में। पहन के पहन चला जाए, आप भी शांत दिखाता है तो पहनता है तो पहन अनाचार ऐसे यहाँ भी श्री ठाकुर ने कोई चीज दी है प्रिया जी ने कोई चीज दी है ठाकुर जी को और फिर ठाकुर उसका अपना करके उपयोग करते हैं तो ये भी अनिश्चित ही है तो अनाचार्य है वो अनाचारी आचार्य ये प्रेम का उतना अधिकार है कि प्रेम के अधिकार में प्यारी की दी हुई वस्तु को प्यारी की दी हुई वस्तु को बिना देने पर भी ग्रहण करते हैं जय जय जय so, सो सभ्य सक्रिय ऐसे भी जो संतों के द्वारा क्रिया माने पूजा विधि में जो कृष्ण सेव्य थे वे श्री कृष्ण ही प्रिय पुनः प्रेरणा सगर्वतम दत्तम प्रिया को के द्वारा गर्व सहित जो दिया गया तांबूल है उस तांबूल को अति तांबुल चरतम स्वयं खाते हैं जैसे गन्नम गंडे संध्या कपोल के साथ में कपोल मिलाकर के संधधत्या सष्ट भक्ति का प्रयोग है चतुर्थी का प्रयोग नहीं है कपोल के साथ में कपोल को मिलाकर के ले रहे हैं तो में मिला का प्रयोग है चतुर्थी का प्रयोग नहीं है ये ने समर्पित नहीं किया है अपने अधिकार को छोड़ा नहीं है न छोड़ने पर भी श्री शांत उस तांबुल को ग्रहण कर रहे हैं छीन करके ग्रहण कर रहे हैं मुख में मुख डाल करके आधा करके कुर करके श्री शाम से क्या बात ये को समझी की प्रशंसा करनी ये महिमा का गायन है कि में को रहा है पकड़ रहे यहाँ चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर ष्ठी विभक्ति का प्रयोग है हाँ। हाँ कृष्ण कृष्ण भी गोपी को दे रहे हैं गोपी भी कृष्ण को दे रही संगठन जो संधान मात्र कर रही थी ऐसे प्रभात तांबू चांदू दोनों जगह ये उनको दस्तर से जो वर्णन किया ना उसमें ये उनको दे रहे हैं वे उनको दे रही हैं परंतु तो षठी भक्ति का प्रयोग करके दिखाया है कि अधिकार कोई नहीं छोड़ रहा है और जबरदस्ती छीना छपकी हो गई अधिकार कोई नहीं छोड़ है कोई दान नहीं कर रहा है पंत संदर्त्या में दराती की तरह से यहाँ पर ब्राहमा दराती नहीं है दराती की तरह से ष्टी का प्रयोग है अधिकार भी छोड़ा गया है पंत फिर भी प्रयोग किया जा रहा है तो ये अनाचार किया जा रहा है क्या बात यहाँ पर स्वयं पूरा दाद अग्र स्वयं ही श्री श्याम सुंदर ले रहे हैं ये ही यहाँ पर व्याख्या की गई है ना अधिकम वि इसका ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है इसका थोड़ा ही विस्तार हम कर रहे हैं ये आनंद पूर्वक में ताबु जो हैं उनको लेते हुए विराजमान हो रहे हैं श्यपे प्रेम प्रिय सखी तथै शनक दधाते एकांत में स्मरण करने के श्री प्रियालाल उनकी रूप माधुरी का स्मरण करने के रसिक जनों के द्वारा बीनती श्लोक है रसिक जनके राशि को जान सकते हैं श्री प्रेम विलास के अपूर्व विवर्थ में अत्यंत उल्लास की स्थिति में गृह आर्धम दग्भी दग्वि माने दांतों से श्री श्याम सुंदर ने प्रिया जी ने आधे ताम्बुल को तो पकड़ रखा है दांतों से दबा रखा है सर्वस उभा आछित्य आधा को परंतु श्री शांतना ने सर्वसम माने अत्यंत वेग के द्वारा उभाभ्याम तो अपने दोनों दांतों से श्री प्रिया जो है आरोपा नहीं है उस तांबुल को आदातुम जब लेना चाह रहे हैं परंतु श्री प्रिया रहस्य न उस तांबुल को छोड़ने नहीं गई है प्रिया ने दबा रखा है देखे कैसे ले जाए तो अब ये कंपटीशन चल रहा है प्रिया लाल दोनों है कि देखे आप तांबुल निकाल लो तो दांतों में तांबुल गवा हुआ है श्री श्याम सुंदर तांबुल ले रहे हैं तो रहस्य प्रभाव होता है एकांत में जब श्री प्रिया को छुड़ाने में समर्थ नहीं हुए जब श्री श्याम सुंदर उस तांबुल को छुड़ाने में सफल नहीं हुए आधे तांबुल दातों के बीच में आधे तांबूल को जब निकाले और, ने कसके पकड़ और में समर, समर नहीं शनि दढ़ाते तांबुल प्रिय सखी सखी प्रिय सखी एक सखी दूसरी सखी से उस निकुंज लीला का दर्शन करते हुए कह रही है कि प्रिय पश्चिप प्रेमणा अभी सखी प्रिया लाल इन दोनों को देख देख ये दोनों प्रेम में कैसे प्रेम में बावरे हो रहे हैं और अधर्म में दातों के बीच में प्रिया ने दाव करके जिस तालु को रखा है और जब छोड़ छुड़ाने में समर्थ नहीं हो रहे खींचाताली करने पर भी श्याम सुंदर जब छुड़ाने में समर्थ नहीं हो रहे हैं तो प्रिय पश्यप प्रेमना देख प्रिय सके तांबूलम श्री श्री का जब बस नहीं चला तो तो तो ने तांबूल तांबूल को पकड़ना तो छोड़ दिया ऊपर से तो सहित फिर श्री प्रिया जो है उनके आधार उनको ग्रहण करते हुए अभी तक झगड़ा चल रहा था तांबूल के लिए वो बंदो तो तांबूल तो रह गया एक तरफ और तांबुल के साथ साथ श्री प्रिया के के आधार आधार आधार आधार आधार आधार जो जो उन को को भी करते हुए तो ताम्बुल, ताम्बुल तो झगड़ा चल रहा था तांबूल तांबूल पकड़ने दोनों नीचे का जो है वो अधर, और ऊपर का जो आधार तो तो है वो खुले मुक्त थे तांबूल तो दांतों के बीच में अटक रहा है परंतु जब तांबूल को निकालने में समर्थ नहीं हुए तो तांबुल सहित श्री प्रिया उनके अधर का श्री श्याम सुंदर बलिहारी तो सब में आश्रम के अंदर श्री लाल की जय जय जय लीलाय पर लीला का आश्रम करने जो, जो ली वो लीला पर ली वर्णन किया बलिहारी रसियता की अद्भुतता परियोगे और प्रिय सके अभी सके इन दोनों प्रिय मान दोनों प्रिया प्रियतमि प्रियतम इनको देख थिवाद शन के श्री श्याम सुंदर धीरे से दधाते सहित दशन दशन वसन दशन वसन कहते हैं दांतों का वस्त्र क्या होता है ओठी तो है <laughs> तो दशन वसन उस दशन वसन को भी माने ओठ को भी तांबुल के सहित ग्रहण कर लिया दशन वसन को भी ग्रहण कर लिया है क्योंकि आश्लेष रस कऊ उस समय दोनों ही आश्लेष रसित है क्रियालाल दोनों ही आश्लेष में रसित है तो उन्होंने उस रस को ग्रहण कर लिया है यहां पर रस की रीति ही कुछ ऐसी है कि श्री श्यामचंदर यहां उच्छिष्ट ग्रहण करते हुए भी परम धन्य अनुभव कर रहे हैं ये अनाचार ही आचार होकर के विराजमान हैं और ये रस को बढ़ाने वाला है इसलिए शिवासेन वास्तव ने ये निरूपण किया के धर्मशास्त्र की एक विधान विधायक कर दी जाए उसको भी उसको प्रदान कर रहे हैं कि ये यह यहाँ पर अनाचार नहीं है वह सर्वदा शुचि होकर के रस की अधिकता में शुचि होकर के ही वो विराजमान प्राय स्मृति अभी आहोति में रीति है तो अनाचारी इस प्रेम पत्तलम में आचार होकर के विराजमान हो गया अब एक चौथी स्थिति निरूपण कर रहे हैं स्मृति स्मृति की रही है ये <laughs> अनादर एवं आदर अब एक नई बात सुन कर रहे हैं कि जहां पर अनादर ही आदर होकर के बिराजमान है कि अनादर जो है वो अनादर ही आदर होकर के बिराज इस आगे बढ़ता रहेगी रहे। चलो एकांत ध्यान करने के लिए बड़ी सुंदर ये सरकार की छवि बड़ी सुंदर शिव को समझी कृपा करके माने वो गंडे आता को चलो ताम इसमें सीक्ति का प्रयोग और कैसे छीना छुट्टी हो रही है वो अद्भुत वो अध्याय भी तो राष्ट्र जो पांचवा अध्याय वो भी अद्भुत अध्याय यहाँ की है तो मन बात है जैसे, जैसे। उनका फोन आया क्या देख तो है जाना पड़ता है कि हमारी कुछ इधर जी पता नहीं आप तय तो वाकई अंक तो फिर चल रहे हैं माने के औद्योग बातें थोड़ी टच